अध्याय छांदोग्योपन शाकर पंचम प्रश्न का उत्तर पंचम म्यामाहु तावाप प्रश्नः पंचम्यामाहुतावाप इं प्रश्न प्राथम्य नापाक्रीय तदपा अपकरणमुकूल भवनिहोत्रा कार्यारभ य उक्त वाजसनेयके प्रश्नाक्रांति आहुतो गति प्रतिष्ठा तृप्ति पुनरावृत्तिर्लोक प्रत्युत्था चापक मुक्त तेवा ते ए आहुति हुते उत्क्रामस्तस्ते अंतरक्ष अक्षवनीय कुयु सीधं ते अंतरिक्षम तर्पयस्ते तर्पयस्तस्ते तत इत्यादि एव पूर्वदीव तर्पयस्तस्ते तत आवर्ते पुरुष पुरुष माविशतः ततः अब पांचवे में आप जल क्यों हो जाते हैं? इस प्रश्न का सबसे पहले निराकरण किया जाता है क्योंकि उसका निराकरण होने पर अन्य प्रश्नों का निराकरण सुगम हो जाएगा अग्निहोत्र की प्रातःकालिक और सायकालिक दोनों आहुतियों का जो कार्यारंभ है वह में में बतला दिया गया है। वहां उस के विषय उन दोनों आहूतियों की उत्क्रांति, गति, पुनरावृत्ति तथा लोगों के अति प्रतिउत्थान करना ये छह प्रश्न है वही उनका निराकरण भी इस प्रकार बतलाया गया है वे ये आहुतियाँ हवन किए जाने पर अपूर्व रूप होकर उत्क्रमण उत्क्रमण करते हुए को को को कर उसके साथ करती करती हुई अंतरिक्ष अंतरिक्ष लोक लोक में प्रवेश करती है और अंतरिक्ष लोक को ही आहवनी वायु को समीधु तथा किरणों को शुक्ल आहती बनाती है इस प्रकार ये अंतरिक्ष लोक को प्राप्त करती है फुटनोट अर्थात अंतरिक्ष लोक से यजमान को मुख करती है फिर वहां से यजमान के उत्क्रमण करने पर वे उत्क्रमण करती है इत्यादि पहले ही के समान दुलो को यजमान को फल प्रदान द्वारा तृप्त करती है तत्पश्चात प्रारब्ध छय होने पर यजमान के पुनरावर्तन करने पर वे वहां से लौट आती है तथा इस लोक में प्रवेश कर इसे तृप्त करने के अनंतर रेत से कर समर्थ पुरुष में प्रवेश करती है फिर स्त्री में प्रवेश कर वे परलोक के प्रति लौकिक कर्म करती हुई उत्थान करने वाली होती है अर्थात गर्भरूप से उत्पन्न हुए यजमान को कर्मानुष्ठान में समर्थ देह की प्राप्ति करा उसके द्वारा परलोकिक कर्म कराती हुई उसका परलोक के प्रति गमन कराती है तत्राग्निहोत्राहुत कार्यारंभ मात्रमेव प्रकार भवती इह तू तम कार्यारंभम अग्निहोत्रापूर्व लक्षणम पंचधा पंच था द्रविभ्याोपासन मुतर मार्ग प्रतिपत्ति साधन विधिनासौ भाव लोको गौतमाग्नि गौतमादि वहाँ वाज सेोपनिषद में तो यह बताया गया था कि अग्निहोत्र की आहुतियों का केवल कार्य कार्यारंभ मात्र इस प्रकार होता है किंतु यहां अग्निहोत्र के अपूर्व के विपरिणाम रूप उस कार्य कार्यारंभ को पांच प्रकार से विभक्त कर उनमें उत्तर मार्ग की प्राप्ति के साधन अग्निभाव से उपासना का विधान करने की इच्छा से श्रुति असौ वलोको गौतमाग्नि इत्यादि कहन करती है यह सायं प्रातरअ्निहोत्राहुतिहुते पयादि साधने श्रद्धापुर आह्वनी याग्निश्धुर्माचिंगार विस्फुलिंग कर्तरादिकारकते चातरिक्षकमक्रम्य दोलोक प्रवेशन्क्भूते अबसम द शब्दातुवाच्य श्रद्धा शब्दवाच्ये तयरधिक तत्सधम समदादितोच्यग्नादिभाना तथा इस इस्लोक में जल आदि जिनके साधन हैं जो श्रद्धापूर्वक निष्पन्न की जाती है जिनमें आह्वानी अग्नि समिध धूम अर्ची अंगार और विश्वलिंग की तथा कर्ता अधिकारक की भावना की गई है वे अग्निहोत्र की सायंकालिक एवं प्रातःकालिक दो आहुतियां अंतरिक्ष क्रम से उत्क्रमण कर जो लोक में प्रवेश करती हुई सूक्ष्म एवं अपसमवायिनी जलमयी होने के कारण अप शब्द की वाच्य है और श्रद्धा जनित होने के कारण श्रद्धा शब्द की वाच्य है यहाँ उनके आश्रयभ अग्नि और उससे संबंध जो समिध आदि है उनका वर्णन किया जाता है तथा उन आहुतियों में जो अग्नि आदि की भावना है उसका भी उसी प्रकार निर्देश किया जाता है लोक रूपा अग्निविद्यालोको गौतमाग्नि तस्दित्य एवं समृद्र स्मयो धूवो हर हर चीज चंद्रमा अंगारा नक्षत्राण विस्फुलिंगा हे गौतम यह प्रसिद्ध जो लोक ही अग्नि है उसका आदित्य ही समिध है किरण दिन ज्वाला है चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र विस्फुलिंग चिन्हारिया है असौ लोकोग्निर हे गौतम यथाग्नि यथाग्निहोत्राधिकरण माहवलीय यह एव समित तेना ही लोको तस्ने दुलोकाख्य सादिवित्रिदीप्यत सीधना सीदादी रश्मूमस्तुतुत्थ समिदो हि धूम उत्तिष्ठति अहरर्चि प्रकाश साम्या्यच्च चंद्रमा अंगारा अह प्रसमे व्यक्त अर्चिसो ही प्रसमारा अभिव्य नक्षत्राणी विस्फुल जिस प्रकार इस लोक में अग्नि अग्निहोत्र का अधिकरण है उसी प्रकार यह प्रसिद्ध लोक ही अग्नि है उस दुलोक संज्ञक अग्नि का आदित्य ही समिध है उससे प्रकार से दीप्त हुआ ही यह लोग दे दिप्यमान होता है अतः सम्यक प्रकार से ईंधन दीपन करने के कारण आदित्य ही समिध ईंधन है इससे निकलने के कारण किरणें धूम है क्योंकि समिध से भी धूप निकल निकला करता है प्रकाश में समानता और आदित्य का कार्य होने के कारण दिन ज्वाला है चंद्रमा अंगार है क्योंकि यह दिन के शांत होने पर अभिव्यक्त होता है लौकिक अंगारे भी ज्वाला के शांत होने पर ही प्रकट हुआ करते हैं तथा चंद्रमा के अवयवों के समान नक्षत्र गण विश्वलिंग है क्योंकि इधर उधर छिटके रहने में विश्वलिंगों के शांत उनकी समानता है तस्तन्ना देवा श्रद्धा जुहवती तस् आहुते है सोमो राजा संभवती उस इस दुल्लोक रूप अग्नि में देवगण श्रद्धा का हवन करते हैं उस आहुति से सोम राजा की उत्पत्ति होती है तस्मिन ने तस्मिन ने तस्त यथोक्तक्षणेग्न देवा जज्मान प्राणा यजमानाणा रूपा अधिदेवतम श्रद्धा अग्निहोत्राहूति परिणामूपा सूक्ष्म आपह श्रद्धा भाविता श्रद्धा याहुति वापुरचसोम्यतया प्रश्ने सृष्वा श्रद्धावाप श्रद्धा में प्रणीय इस श्रद्धा लक्षण वाले अग्नि में देवगण अध्यात्म दृष्टि से जजमान के प्राण तथा अधिदैवत रूप से अग्नि आदि देवगण श्रद्धा का हवन करते हैं अग्निहोत्र की आहुतियों की परिणामवस्था रूप सूक्ष्म जल श्रद्धा रूप से भावित होने के कारण श्रद्धा कहा जाता है यहाँ श्रद्धा शब्द से जल का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि पांचवी आहुति होने पर जल पुरुष शब्दवाची हो जाता है जल पुरुष शब्दवाची हो जाता है इस प्रश्न में जल में द्रव्य रूप से सुना गया था इसके सिवा यह प्रसिद्ध भी है कि श्रद्धा ही जल है तथा श्रद्धा से आरंभ करके ही लोग सामग्री जुटाकर कर्म करते हैं उस जल रूपा श्रद्धा का वे हवन करते हैं तस् आहुते सोमो राजापाम श्रद्धाशब्दवाच्याग्नौता परिणाम सोमो राजा संभवतीथग्ेदादीपुषसिगा मधुकोपनीता आदि यथ आदिकार्योितालक्षणत तथेमा अग्निहोत्रुति समवाइन्य सूक्षाश्दवाच्या आपोदलोक मनुप्रवेश चांद्रम कार्य कार्य फल रूप उस आहुति से राजा सोम होता है श्रद्धा हैच्य जल का द्विलोक रूप अग्नि में हवन किए जाने पर उसका परिणाम रूप दीप्तिमान चंद्रमा होता है जिस प्रकार यह कहा गया है कि ऋग्वेदादि पुष्प के रस ऋगा मधुकरों द्वारा ले जाए जाने पर आदित्य में जिस प्रकार रोहितादि रूप यज्ञ आदि कार्य आरंभ करते हैं उसी प्रकार अग्निहोत्र की आहुतियों से संबद्ध ये श्रद्धा शब्दवाच्य सूक्ष्म जल जुलोक में प्रवेश कर अग्निहोत्र की आहुतियों का फल रूप चंद्रमा संबंधी कार्य आरंभ करते हैं यजमान यजमान तत्कर्ता आहुति मया आहूति भावनाभाविता आहूतिरूपेण कर्मणा कर्मकृष्ट श्रद्धा श्रद्धा मनु द्युलोकमुप्रवेश सोमभूता भवन्ति तदर्थ हि तैरग्निहोत्रम हूतम अहुति परिणाम पंचाग्निंबंधक्रमेण प्राधान्यन विवक्षित उपासनाथ नजमानादुषा ना। धूमादी क्रमेणोत्तर वक्षति विदुषाम चौतराम विद्या तथा उस हवन के करने वाले आहुति, में। आहुति की भावना से भावित आहुति रूप कर्म से आकर्षित हो श्रद्धा रूप जल से पूर्ण हो जुलोक में प्रवेश कर चंद्रमा रूप हो जाते हैं क्योंकि उसी के लिए उन्होंने अग्निहोत्र किया था किंतु यहाँ तो उपासना के लिए प्रधानतया पांच अग्नियों के संबंध से आहूतियों का परिणाम ही बतलाना अभिष्ट है यजमानों की गति नहीं उसका तो श्रुति आगे चलकर क्रम से अविद्वानों की गति का तथा विद्या से प्राप्त होने वाली विद्वानों के उत्तर मार्गी गति का वर्णन करेगी इति ही छांदोग्योपनिषदि पंचमाध्याय चतुर्थ खंडभाष्यम संपूर्णम